आप सबका स्वागत है इस कृष्ण कथा के कार्यक्रम में तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे जैसे आप सब परिचित हैं कि कुछ दिनों में भगवान का जो जन्मोत्सव है वो मनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी तो शास्त्रों में जन्माष्टमी का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को जो जन्मदिन है भगवान का जो आविर्भाव तिथि है या फिर भगवत जयंती है उसको कैसे मनाना चाहिए लेकिन उससे पहले उस तिथि से पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए उसकी तैयारी करनी चाहिए तो उसकी तैयारी के लिए श्रीमद भागवतम वर्णन करता है कि जन्माष्टमी की असली तैयारी है कि हम सब दो प्रकार की तैयारी में व्यस्त रहते हैं एक है आंतरिक तैयारी और एक है बाहरी तैयारी तो बाहरी तैयारी में सब लोग जुड़ जाते हैं पंडाल बना रहे हैं और बाकी बहुत सारी व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ व्यक्ति ये भूल जाता है कि अंतरिक्ष तैयारी की भी आवश्यकता है कृष्ण को रिसीव करने के लिए जन्माष्टमी क्या है में कि कृष्ण को प्रॉपरली रिसीव करना और कहा रिसीव करोगे आप कृष्ण को अपने हृदय में तो कृष्ण हमारी बाहरी सुव्यवस्था आदि से इतने अधिक आकृष्ट होते वो अरेंजमेंट है या नहीं है उससे कृष्ण इतना आकृष्ट नहीं होते लेकिन जब कृष्ण देखते हैं कि ये जो लोग अपने हृदय को प्रिपेयर कर रहे हैं मुझे रिसीव करने के लिए तो कृष्ण अपने आप को दे डालते हैं उस व्यक्ति को तो इसलिए वास्तव में जन्माष्टमी फेस्टिवल को मनाने का मतलब है कि हम अपने हृदय को किस प्रकार से बनाए कि सरलता से कृष्णा उसमें आकर निवास करें तो कैसे उसे हम बना सकते हैं एक सिटिंग प्लेस जिसमें ऐसा हृदय जिसमें कृष्णा आकर निवास करेंगे क्योंकि कृष्ण को हम इम्प्रेस नहीं कर सकते अपनी भौतिक ओप्यौतिक नॉलेज भौतिक फैसिलिटी एबिलिटीज इन इनके द्वारा आप कृष्ण को इंप्रेस नहीं कर सकते उनके पास कितने ऐश्वर्य है छह ऐश्वर्य है अपने ब्यूटी के द्वारा अपने नॉलेज के द्वारा अपने बल के द्वारा हाँ, अपने वैराग्य के द्वारा अपने धन के द्वारा आप कृष्ण को इंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि कृष्ण के पास अनलिमिटेड मात्रा में है अनलिमिटेड क्वांटिटी है तो हम कहा इंप्रेस कर पाएंगे कृष्ण एक ही चीज से इंप्रेस होते हैं वो है डिवोशन इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन भक्त्या मामा में यावन ततो मां तो केवल भक्ति के द्वारा है कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है। और ऐसा व्यक्ति जब मुझे जानता है वो अधिकारी है मेरे धाम में प्रवेश होने का क्योंकि हर चीज के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है चाहे आप भौतिक जगत में हर चीज के लिए योग्यता की आवश्यकता है तो उसी प्रकार से भगवान के पास जाने के लिए भगवान को अप्रोच भगवत धाम वापस जाने के लिए हमारे पास योग्यता की आवश्यकता है और वो योग्यता क्या है भगवान हाँ, के प्रति अनन्य भक्ति भावना से उनकी सेवा में लगे जाना ये ये ये आवश्यकता है और इसलिए ऐसे हृदय को हमें प्रिपेयर करना है तैयार करना है जिसमें कृष्ण कर सके और कृष्ण उसमें निवास कर सके हाँ तो वो तभी संभव है जब हम राजा परीक्षित के मोड़, हाँ? को हम अपने जीवन में लागू करते हैं राजा परीक्षित के जीवन से हम देखते हैं पूरे भारत वर्ष के राजा थे पांडवों के आखिरी वंश देख प्रकार के हम हाँ? महाभारत के युद्ध के बाद लेकिन वो जब वन यात्रा करने गए वन जंगल में कुछ शिकार आदि करने गए लेकिन भोग प्यास से वो बहुत विचलित हो गए अरे की पुटिया, पुटिया में या कुटिया में में गए हैं तो वहाँ शमिक नामक जो तो तो बैठे हुए थे और वो ध्यान बिल्कुल ध्यानमग्न थे लेकिन राजा को लगा कि मैं आया हूँ मेरा स्वागत होना चाहिए मैं इतना भूखा हो मैं इतना प्यासा हो मुझे जल आदि अर्पित करना चाहिए यह तो ध्यान ढोंग कर रहा है अपने की सेवा नहीं कर रहा है, क्या है? है बल्कि क्या भगवान या देवता का सम्मान आप आप कैसे करते हो? इससे पता चलता है कि अपने आप आप, घर आए हुए आतिथि का आदर और सम्मान कैसे करते हो इस प्रकार से मग्न ध्यान में राजा परीक्षित को गुस्सा आया कंट्रोल नहीं कर पाए अपने भूख और प्यास के वेग को उन्होंने मरा, मरा स्नान कर रहा था बचपन के संग में वहां उन्होंने उस नदी के जल को उठाया और श्राप दिया ऐसा जो व्यक्ति निर्लक्ष जो अपने मर्यादा में मर्यादा का उल्लंघन करता है ऐसे बलशाली राजा क्यों ना हो उनको मैं शाप देता हूं कि दिन में ना, जिसको है उड़ने वाला तक्षक सर पाके काटेगा तक तो जैसे ये मृत्यु का न्यूज उनको मिला राजा परीक्षित को उन्होंने कुछ उसमें बदलाव करने का विचार नहीं किया शास्त्र कहते इतने पावरफुल थिंकिंग परीक्षित कि वो उस ऋषि को भी श्राप दे सकते थे और इससे बच सकते थे लेकिन उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण की अरेंजमेंट है मेरे लिए ताकि मैं इस जगत के प्रति वैरागी या विरक्ति को अपने जीवन में लाओ और सौ प्रतिशत केवल भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ हां ताकि मैं पूर्ण रूपेण ना दिव्य सुख की अनुभूति कर सकता तो ऐसे परीक्षित ने सारे बौद्धिक सत्यों को त्याग किया और वो गए गंगा के किनारे और वहां जाकर वहां, और वहां जाकर उन्होंने गंगा का शेल्टर लिया भक्तों का शेल्टर लिया आश्रय लिया और उन्होंने कहा कि अभी मुझे बिल्कुल भय नहीं है ना हम सब भय भी थे जगत में है ना उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल भय नहीं है आप क्या करो गायत विष्णु गाथा आप सब लोग गाओ क्या गाँव भगवान के गुणों का गान करो लाइफ इसलिए है सुबह से शाम तक हम किसी न किसी का गुण गाने में अपना जीव और अपनी इंद्रियां अपनी शक्ति अपना पर इस्तेमाल करते हैं दुरुपयोग करते हैं और फाइनली आप अनुभव करते हैं कि मैंने अपना जीवन बर्बाद किया किसी और पर गुणगान करने में इस जीवन के द्वारा जिसकी कुछ सुख शांति का अनुभव नहीं हो रहा है तो ऐसे है परीक्षित महाराज ने केवल एक ही चीज का आश्रय लिया और वो था परम भगवान का गुणगान हाँ, भगवान के जो कलाप है उनका उन्होंने आश्रय लिया और भगवान की योजना के अनुसार वहा सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र पहुंचे सुखदेव गोस्वामी वहां आए और सुखदेव गोस्वामी का वो सम्मान आने करके उनको कहते हैं कि वास्तव में कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा है कृष्ण की ये परम योजना है जिसके कारण आप यहाँ आए हो और आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए मेरा प्रश्न क्या है हो कहते कि मैं पूछ रहा हूं योगी नाम परम गुरु हे योगियों में परम गुरु की इस संसार में किसके बारे में व्यक्ति को सुनना चाहिए किसका व्यक्ति को पूजा करना चाहिए किसके नामों का वर्णन करना चाहिए और किसकी सेवा करनी चाहिए ऐसे चार पांच प्रश्न पूछे आ, वो कौन से व्यक्ति के लिए जो मृत्यु के नजदीक है उस व्यक्ति के लिए किसकी आराधना श्रेष्ठ है किसके नामों का उच्चारण करना चाहिए किसकी सेवा आदि करनी चाहिए ये हर एक व्यक्ति के लिए ऐसे नहीं की परीक्षित के लिए है हम भी मृत्यु के नजदीक है हमें अपना कल पता नहीं है आ, लेकिन हम इस आशा से जीते हैं कि मैं करोड़ों साल के लिए इस शरीर मेरे पास है लेकिन मूर्ख की बोल जाते हैं कि ये हमें कुछ दिनों के लिए मिला है अरे कभी भी खाली करना पड़ेगा तो ऐसे परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न पूछा तो शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कि वास्तव में जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका एक ही कर्तव्य है जीवन में क्या है तस्मात भगवान ईश्वरों हरि श्रोतव्य उनका गुणगान करना उनकी सेवा करना यही एकमात्र परम कर्तव्य है सारे बाकी कर्तव्य ड्यूटी इस एक कर्तव्य में निहित है इंक्लूड है हाँ। क्यों क्यों क्यों ये आवश्यक है क्योंकि अंत्य नारायण ना स्मृति व्यक्ति के जीवन की सफलता यही है कि मृत्यु के समय वो कृष्ण का स्मरण करें भगवान का स्मरण हो तो जितना मर्जी हम सुविधाओं को अर्जन करें लेकिन मृत्यु के समय हमें यदि भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं तो फिर शुक्रदेव वो स्वामी से राजा परीक्षित में एक ही चीज के लिए अपना लाइफ सरेंडर कर दिया उन्होंने कहा मेरे पास मरने के लिए कितने दिन बचे हैं सात। तो राजा परीक्षित के पास दिन दिन थे। फिर सातवें वो तक्षक आकर उनको काटने वाला था उनके पास सात दिन थे लेकिन हमारे पास कौन कह सकता है कि मेरे पास सात सेकंड है सात घंटे हैं, सात दिन है सात महीने हैं कोई नहीं कह सकता ऐसे राजा परीक्षित ने शुक्रेव गोस्वामी से जिज्ञासा की और उनसे कहा कि आप बिना किसी रुकावट के कृष्ण का वर्णन करो तो ऐसे शुक्रेव गोस्वामी हाँ शुक्रेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं। शुक्रदेव गोस्वामी ने कृष्ण कथा का गान करना शुरू किया शुक्रदेव गोस्वामी ऐसी पर्सनालिटी है जिस प्रकार से आ, स्पंज होता है करो हाँ गीला करो उठाओ टो टच करो, टच करने से क्या होगा सारा पानी तुरंत पानी टपकने लगेगा तो वास्तव में स्पंज के हैं। कृष्ण कथा से उनका हृदय भगवान के भक्त का लक्षण क्या है कि राम भगवान का नाम भगवान के रोग भगवान के गोण भगवान की लीलाए उसके हृदय में एक बन जाता है भक्त का हृदय और जिस प्रकार से समंदर में लहरें बिना रुकावट के निकलती रहती हैं एक के बाद एक उसी प्रकार से जो परम भगवान के शुद्ध भक्त हैं है, है। या उस पंच को हाथ लगाओ तो टपकने लगेगा पानी कंटिन्यूअसली तो वैसे ही परीक्षित महाराज ने तो शुक्रदेव गोस्वामी को जस्ट टच किया बोला क्वेश्चन के द्वारा और शुक्रदेव गोस्वामी कथा का वर्णन करने लगे तो ऐसे जब ये कथा शुरू होने वाले थी भगवान का वर्णन होने वाला था उस समय कृष्ण कथाम है और हम लोग निर्लज के बाद करने में पागल हो रहे हैं बल्कि उसमें कुछ रस की अनुभूति नहीं हो रही है उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है बौद्धिक भोग का आनंद तक क्षणिक है शुरुआत में वो सुखदायी है और उसका अंत निश्चित रूप से क्या है है। तो ऐसे देवता है, और इस को मरना है इसको दिया तो ये अमर हो सकता है परमानेंटली जीवित रह सकता है तो एक कलश में अमृत लेके आया और शुक्देव गोस्वामी बैठे थे परीक्षित थे और बहुत सारे ऋषि मुनिष थे हाँ उनको कहा कि हे शुक्रदेव आप ये अमृत ले लो और ये अमृत क्या करो उनको भी पिलाओ और आप भी पी लो लेकिन एक चीज हमें दे दो क्या है कृष्ण कथा जो वर्णन करने जा रहे हो कृष्ण का गुणगान तो शुक्रदेव समय हंसने लगे उन्होंने कहा जो कृष्ण का ग्लोरीज़ है कृष्ण का गुणगान है इसकी तुलना आप इस अमृत से नहीं कर सकते कृष्ण की जो महिमा है वो एक रत्न के भाती है मूल्यवान रत्न अरे जो अमृत है है ये तो बिल्कुल कांच के के टुकड़ों समान है। को कहा आप क्वालिफा नहीं हो आप इस अमृत को लेकर खुद पीते रहो और चले जाओ यहाँ से क्योंकि आपके अंदर इस बौद्धिक संसार को भोगने की अभी भी तीव्र लालसा है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं श्रीमद भागवत कहता है सुनवता श्रद्धा नित्यम है परीक्षित महाराज ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति के के बारे में जस्ट श्रद्धा साथ करता चाहे वो भौतिक रूप से वो योग्य है योग्यता है या नहीं है लेकिन एक फेर श्रद्धा के साथ सुनता है तो परीक्षित महाराज ने काले कहा काले न आती दीर्गे न समय नहीं लगेगा भगवान विषते भगवान उस व्यक्ति के हृदय में, में श्रवण करना तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जिसने इस चीज को समझ लिया है इसलिए हाँ परीक्षित जो हिरण्य कशुकु हैं उनको अपने पुत्र प्रहलाद छोटे से पांच साल के बालक वो कहते हैं मैंने स्कूल में एक ही चीज सीखी है विष्णु विष्णु का श्रवण करना करना उनका गुणगान और उनका स्मरण करना सीखा है है है इसलिए ये जो भगवत चर्चा है, एक अमूल्य और उसको हमें अधिक से अधिक अपने कानून के द्वारा हृदय में प्रवेश कराना चाहिए क्योंकि कृष्ण इन आखों से अंदर नहीं जाएंगे कृष्ण को इस आखों के द्वारा आप जान नहीं सकते अब हमेशा भ्रमित हो जाओगे क्योंकि अब भारत में यदि इलेक्शन कराओगे कृष्ण और राम के बारे में तो किसको ज्यादा वोट मिलेंगे राम को है कि नहीं क्योंकि कृष्ण हमेशा मिस्टीरियस पर्सनालिटी है हमेशा रहस्यमय हैं वो आपने यद छोटे बालक नहीं थे तो पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं की हाँ अलग अलग टॉयज भेजता था वृंदावन में था कि छोटे बच्चे के के लिए लिए। टॉयज़ टॉयज़ चाहिए। अबे मामा है तो भेजेगा टॉय। <laughs> अपने भांजे सारे क्या थे कभी, कभी, कभी, पूतना थी, कभी, केशी था, कभी कुछ था इसे नया टॉयज खिलौना अरेंज करते थे तो कृष्णा बहुत अधिक रहस्यमय पर्सनैलिटी है उनको भौतिक बुद्धि के द्वारा जानना असंभव है धारण कि ये, ये किया है मानुषम देह मश्रित मा मनुष्य के शरीर में है हाँ ये भगवान नहीं है तो इसलिए भगवान को जानना है तो उसके लिए वास्तव में भक्ति के चक्षु चाहिए हाँ पशांति ज्ञान चक्षुषाह तो भगवान को जानने के लिए इस चीज की आवश्यकता है और वो योग्यता कैसे आती है जब हम श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो ऐसे परम भगवान कृष्ण की लीलाएँ श्रीमद भागवतम में वर्णित हैं और इनका वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित के लिए किया और ऐसे राजा परीक्षित मृत्यु के कगार में खड़े थे उन्होंने कहा बोलते जाओ कृष्ण का गुणगान करते जाओ फिर कृष्ण का वर्णन करने लगे कृष्ण का वर्णन करते करते उन्होंने भगवान के कई सारे अवतारों का वर्णन किया भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन किया अच्छा उन्होंने कहा भगवान स्वयं इंद्री व्याकुलम युगे, युगे कि मैंने इतने सारे अवतारों का जो वर्णन किया है ये परम लेकिन अभी में जिनके बारे में बोलने जा रहा हूँ कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो साक्षात परम भगवान है इसलिए श्रीमद भागवत सबसे अंतिम में बहुत विस्तार से किसी का वर्णन किया है तो वो कृष्ण के लीलाम का वर्णन किया क्यों? क्योंकि वो कौन है हमारे जीवन में क्योंकि कृष्ण की जो एक कथा है कृष्ण के लोगों को है। जो कार्यकला शुद्ध करते हैं जो व्यक्ति बौतिक हम भोग में लिप्त है वो भी इसको सुनना चाहता है कि क्या सुनना चाहता है अरे कृष्ण ने गोपियों के साथ रासा की थी क्योंकि इसके अंदर इतनी कामवासना है तो इसको वही लीलाओं को सुनने की इच्छा होगी हाँ बल्कि हा, इसलिए अध्यात्म के आंखों से इनको जानना बहुत आवश्यक है इसमें भौतिक काम आदि का लवलेश मात्रा उपस्थित नहीं है इसलिए शास्त्रों को जानने के लिए भगवान के जो भक्त हैं उनका लेना बहुत आवश्यक है उनके बिना हम भगवान भगवान के के कार्य कार्य कलापों कलापों को हाँ, समझ नहीं सकते तो ऐसे के कलापों का वर्णन शुक्रदेव गोस्वामी करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि हे परीक्षित अभी लंबा समय बीता है कब से तुम क्लास में बैठे हो कितने दिन की क्लास थे उनके सात दिन सात रात कोई ब्रेक नहीं है ब्रेक नाम की चीज नहीं है है क्या टाइम हो गया। जाओ जाओ जाओ हो गया परीक्षित महाराज जाओ जरा प्रसाद ब्रेकफास्ट करके आओ थक गए होंगे कमर दर्द रही होगी ना काम बचे होंगे बहुत सारे तो बीच में तीन हैं, जब तीन चार दिन बीते हैं चौथे या पांचवे दिन जब कृष्ण का वर्णन शुरू किया तो परीक्षित महाराज ने कहा आप सुनाते जाओ आ? मुझे अभी न भूत सता रहे हैं, ना प्यास सता रही है ये उन्नत हाँ, लेवल है का। हाँ, व्यक्ति किसी चीज में ऑब्जर्व हो जाता है जैसे हाँ, बच्चे हैं खेल खेलकूद में कितने मग्न हो जाते हैं माता पिता चिल्लाते रहेंगे बुलाते रहेंगे घर में खाना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब भी बच्चे नहीं आते क्यों क्योंकि ऑब्जर्व ऑब्जर्व हाँ, हो गए हैं मग्न हो गए हैं निमग्न हो गए होंगे तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने में उनका गुणगान करने में निमग्न हो जाता है इस भौतिक आवश्यकताओं से वो नेचुरली ये आवश्यकताएं कम हो जाती हैं तो ऐसे शोकदेव गोस्वामी उनको भगवान के जो लीलाएँ हैं उनका वर्णन करते हैं क्योंकि ये कृष्ण तथा एक तो जो सुनता है एक तीनों को पवित्र करती है एक जो श्रोता है छोटा जो सुनता है दूसरा जो वक्ता है वक्ता जो इसका वर्णन करता है और तीसरा वो व्यक्ति जो जिज्ञासा के साथ सुनता है लालसा के साथ जिज्ञासा इंक्वायरी आदि के साथ कुछ जानने की लालसा है इस भावना से सुनता है तो ये कृष्ण कथा उसको शुद्ध करती है तो इसलिए इसके तुलना गंगा से की गई है गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है स्वर्ग में गंगा को मंदा के लिए कहते हैं वहाँ सबको पवित्र करती है वही गंगा जब नीचे आती है तो उसको जानवी या गंगा कहा जाता है सब पूरे पृथ्वी को पवित्र करती है वही गंगा जब पाताल के सात लोकों में जाती हैं उसको भोगवती कहा जाता है उनको पवित्र करती है तो उसी प्रकार से भगवान की जो कथा है कृष्ण के कार्यकलाप ये तीनों प्रकार के लोगों को तीनों प्रकार के जो जगत है, उनको हैं उनको शुद्ध कर देते हैं तो इसलिए ये परम आवश्यक है कि इनको हम ध्यान पूर्वक सुने ध्यान पूर्वक सुनकर इनका मनन आदि करें और भगवान के को स्मरण करें तो जितना अधिक हम इसमें मग्न रहेंगे उतना ही हमारा जो मन है हम वो शुद्ध होने लगेगा हमारी जो चंचलता है हमको खत्म होने लगेगी तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को श्रीमदभागवतम वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि किस प्रकार से परम भगवान इस जगत में अवतरित हो जाते हैं हैं हैं किस प्रकार से वो जन्म ग्रहण करते बल्कि क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ये परित्राणाय मैं साधुओं को परित्राण करने के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए अवतरित होता हूं भगवान का अवतार लेने का कोई और उद्देश्य नहीं है ये नहीं कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं नहीं भगवान का आने का ये प्रमुख रीजन नहीं है प्रमुख प्रयोजन नहीं है भगवान का इस जगत में आने का प्रमुख प्रयोजन क्या है एक ही चीज दो चीज के लिए भगवान आते है जगत में इसलिए आते हैं तो सबसे पहले यही है परित्र साधु नाम अपने जो प्रेमी भक्त हैं उनको दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं है, सुख देते हैं। कि भगवान आते हैं पहला कारण है भक्तों को आनंद प्रदान करने लिए के लिए और दूसरा कारण क्या है भगवान जब ये जगत में अवतरित होते हैं तो कई प्रकार की लीलाए करते हैं दिव्य कार्यकला जिनको सुनने मात्र से व्यक्ति एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति करता है तो ऐसे लीलाओं में प्रकट करते हैं ऋषि तो मुनि है उसको रिकॉर्ड करते हैं ग्रंथों के माध्यम से और फिर जो सर्व सामान्य जनमानस है उसको जो सुनता है चर्चा करता है हाँ उससे वो लाभान्वित होता है और भगवान के प्रति धीरे धीरे अपने जो ढकी हुई ढका हुआ जो उनके लिए जो प्रेम है हृदय में उसको जागृत करने लगता है इसलिए शास्त्र कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य उदय की हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है आसक्ति है बड़ा विशेष लगाव है लेकिन अभी वो गया है भौतिक भोग की इच्छाओं के कारण तो उसको कैसे कैसे वापस किया किया जाए? जागरत किया जाए? आदि आदि, शुद्ध उसका पहला है, श्रवन आदि, श्रवन और बाकी भगवत सेवाएं। तो नियमित करते हैं तो वुदाय, वुदाय से भगवान के लिए स्वाविक प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाने लगता है तो इसलिए भगवान अवतरित होते हैं सबसे पहले अपने भक्तों को सुख देने के लिए और दूसरा है कि अपनी जो लीला कथा है इसको इसको पीछे छोड़ने के लिए ताकि सारे जगत श्रवण करके चर्चा करके लाभान्वित हो सकता है तो ये भगवान के अवतरण का प्रमुख कारण है भगवान ये जगत में फोर्सफुली नहीं आते हैं हम इस जगत में जन्म लेने के लिए बाधित है हा? भगवान कहते नवे कर्मानी कर्म ना मुझे इस जगत आदि से बंधन है और ना मुझे कोई अपने पूर्वो कर्मों के कारण फोर्सफुली हमें फेंका जाता है और हमारे न चाहते हुए भी ऐसे अलग अलग शरीरों को हमें धारण करना पड़ता है कौन चाहता है कि उसकी एक आंख खराब हो ऐसे शरीर कौन चाहता है कि एक पांव काम ही नहीं कर रहा है एक बांह खत्म हो गई है ऐसा शरीर कोई चाहता है नहीं हम सब ऐसा और सुंदर ब्यूटीफुल शरीर चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं और हर कोई व्यक्ति बहुत बड़े धनी परिवार में जन्म लेना चाहता है कि जन्म लेते ही हा? जो गोल्डन स्पून है उसके मुंह में हो हा? लेकिन ऐसे नहीं होता अलग अलग प्रकार से अलग अलग स्थानों में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जीव जन्म लेता है उसकी इच्छा के विरोध में हो रहा है सब कुछ क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण के अगेंस्ट बर्ताव करना शुरू किया है भगवान के अगेंस्ट तो भगवान ने कहा बेटा ठीक है हाँ जीव जब भगवान बनने की इच्छा करता है भगवान की पोजिशन प्राप्त करना चाहता है तो उसको भेज देते जाओ जाओ तुम्हारे लिए जा। भगवान बनने का सुंदरता तो में, मतलब में भी बल में भी धर्म में, में भी ज्ञान में भी वैराग्य में भी सब प्रकार से हम भगवान की पोजिशन को हड़प करके हम वो बनना चाहते हैं लेकिन हर समय व्यक्ति हम को प्राप्त करता है और यातनाओं को सहते रहता है इस जगत में तो ऐसे ही शुक्रदेव गोस्वामी हम वर्णन करते हैं कि भगवान का आने का ये प्रमुख उद्देश्य केवल भक्तों को सुख प्रदान करना तो श्रीमद भागवत के दशक संघ के शुरुआत के अध्याय में कृष्ण चरित्र का कृष्ण के लीलाओं का वर्णन आता है तो कृष्ण लीला जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कृष्ण को समझना बहुत कठिन है इज़ीली आप उनको समझ नहीं सकते निश्चित रूप से आप भगवान के कार्यकला को पढ़कर भ्रमित हो सकते हैं कि ये ऐसे ही क्यों कृष्ण के साथ हा? तो ऐसे कृष्ण का वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि एक समय जो पृथ्वी देवी है वो बहुत अधिक आसुरों के भार से बोझिल हो गए, बहुत अधिक पीड़ित हो गए, क्योंकि पृथ्वी भी एक पर्सनालिटी है हर नदी भी एक पर्सनालिटी है समंदर भी एक पर्सनालिटी है तो पृथ्वी देवी जो आसुर लोग थे मतलब मनुष्य ही लेकिन जिनको अपने सेना अपना राज्य अपना धन अपने पावर का घमंड हो गया था गर्व हो गया था और उसका मिस करने लगे थे ऐसे लोगों से और पापमय कार्यों में निरंतर लगे हुए थे हाँ, तो ऐसे लोगों से पृथ्वी बहुत भर गई थी बोझिल हो गई थी तो ऐसे पृथ्वी दुखी थी पृथ्वी कब आनंद अनुभव करती है पृथ्वी कहती है अवष्णवगर अवनिर सुसंपद नरोकुर कहते हैं ठाकुर वैष्णव अवनिरा सुसंप भगवान के जो भक्त है वो पृथ्वी के से आभूषण जैसे कोई स्त्री अलग अलग प्रकार से आभूषण धारण करती तो लगती है। तो लगती उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने आप को आभूषित करती है कैसे भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा जब भगवान के शुद्ध भक्त इस पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी देवी बहुत अधिक आनंदित होती है नाचने लगती है हास है गाती है और विपुल मात्रा में जो संपदा है फल है आदि है रत्न आदि है, है वो प्रोवाइड करती हैं पांडवों के समय भागवतम में इसका वर्णन आता है तो लेकिन जब ऐसे पापी लोगों के कारण वो बहुत दुखी हो जाती हैं और ऐसी पृथ्वी ब्रह्मा को अप्रोच करती है एक गाय का रूप धारण करके और साथ ही साथ वो रोने लगती हैं क्यों रो रही थी क्योंकि भगवान के का जो दया है उसको जागृत करने के लिए आ, जैसे बच्चे के आंख में आंसू नहीं आते तो माँ का हृदय पिघलता नहीं है जब बच्चा रोने लगे तो उससे ज्यादा आंसू माँ के आंखों से बहने लगते क्योंकि इतना अटैचमेंट है इतना प्रेम है तो उसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं हम भगवान के प्रीति को आकर्षित करने के लिए पृथ्वी देवी एक गाय का रूप धारण करके क्यों क्योंकि कृष्ण को दो चीजें प्रिय है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चंद जगत हिताय कृष्णाय गोविंदा नमो नमः भगवान को गाय प्रिय है और उनके जो भक्त हैं ब्राह्मणाज हैं वो बहुत अधिक प्रिय है भगवान अपने आप को दे सकते हैं अपने आप बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं इन दोनों की सेवा के लिए इसलिए भगवान ने सब चीजों को छोड़ा इतना बड़ा एक प्रकार से पोजीशन है कृष्ण का लेकिन इस भौतिक जगत में जब वो आते हैं तो क्या क्या क्या जॉब करते हैं गायों को चलाते हैं अभी कोई पी एच डी हो जाए जो बहुत बड़ा अब सोचो रिलायंस या टाटा बिरास ये लोग आके किसी गाँव में गाय चलाने लगे तो कुछ कुछ लोग सोचने लगेंगे तो वैसे ही भगवान सारे जगत के स्वामी हैं लेकिन इस प्रकार से सेवा करते हैं इन दोनों की क्यों क्योंकि भगवान के भक्त और गाय सब कुछ अपने आप को उनकी पूर्ण रूप सेवा में लगा देती है गाय के हर चीज कृष्ण की सेवा में है उनका दूध है उनका हर हर चीज और इवन जो ब्राह्मणाज है भक्त है वो भी अपना शरीर बनवाने सब कुछ कृष्ण की सेवा में समर्पित करते हैं तो ऐसे पृथ्वी है वो ब्रह्मा को अप्रोच करती है और वो कहती है कि मैं बहुत अधिक दुखी हूँ ब्रह्मा ने पूछा क्या दुख है तुम्हारे पास तो वो डिस्टर्ब करते वर्णन करती है और फिर ब्रह्मा उनको शिव जी के पास ले चलते हैं फिर वहां से सारे टीम सारे देवतागण वगैरह इस ब्रह्मांड के अंदर अभी हम एक हम सब लोग तो फुटबॉल में जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है, है ना, ऐसे अनंत कोटी ब्रह्मांड है जिसमें चौदह प्लेनेट्स हैं एक के ऊपर एक और ये सारा ब्रह्मांड एक कमल के फूल के जो डंडा है उसके अंदर कमलनाल के बीच में है सारे जो ब्रह्मांड आदि तो ऐसे ये जो सारे जो चौदह लोक हैं तो ऐसे ब्रह्मा फिर इन सबको लेकर ये सारे देवता वगैरह इस जगत में एक लोक है जिसको कहते हैं श्वेत द्वीप वहां जाकर वहां भगवान विष्णु क्षिरोधक के रूप में निवास करते हैं का का मतलब है है, दूध। दूध जो सागर सागर बना हुआ, भगवान अनंत शेष लेटते हैं। तो उसके, उस के किनारे ब्रह्मा देवता आदि दे जाते हैं ब्रह्मा ध्यान लगाते परम भगवान के ऊपर और मेडिटेट करते हैं और भगवान सूचना प्रदान करते हैं भगवान कैसे सूचना देते हैं आदि भगवान ब्रह्मा ब्रह्मा जी के में में मैसेज पहुंचाते हैं कि है ब्रह्मा, जल्द ही मैं इस जगत अवतरित होने वाला हूँ अवतार का मतलब जो नीचे आते हैं मैं जल्द ही इस जगत में अवतरित होने वाला हूं और आप क्या करो तो इन सारे देवताओं को कहो कि आप जो मथुरा वृंदावन आदि की जो भूमि है जो मेरा नित्य लीला का स्थान है वह प्रकट होने के लिए कहो तो, और मेरी जो लीला है उसमें सहायता करो तो सारे देवता का नादी आते हैं और उसमें सहायता करने के लिए तत्पर तत हो जाते हैं तत्प्रियार्थ देवता कौन है या कौन सा मनुष्य देवता कहलाया जा सकता है भागवतम कहता है तत्प्रियार्थ जो भी व्यक्ति भगवान के प्रियता के लिए उनकी सेवा में लगा रहता है वो देवता है More than Demigod, हैं। देवता से भी बढ़कर है तो ये यह कहकर आए और सारे देवताओं को कहा तो उसी समय परम भगवान की योजना के अनुसार मथुरा में भगवान ये जगत में आते हैं और जिस स्थान का स्पर्श करते पृथ्वी का उस स्थान को योग कहा जाता है क्या कहा जाता है योग योग का मतलब है जुड़ना तो भगवान इस जगत में आते हैं तो इस भौतिक पृथ्वी का स्पर्श आदि नहीं करते हैं क्योंकि भगवान जब आते हैं तो वो अपने साथ अपनी सारी चीजों को लेकर आते हैं अपने धाम को लेकर आते हैं आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में जिस प्रकार से हा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो भारत आया तो सब अपनी चीजों को लेके आया था है ना यहाँ भ्रमण करने के लिए भी तो ये ऐसे एक शुद्ध राजा या प्रेसिडेंट के लिए संभव है तो परम भगवान के लिए क्यों नहीं तो ऐसे परम भगवान में आने से पहले अपने धाम को पहले भेजते हैं धाम का मतलब है निवास जहाँ भगवान निवास करते उसको धाम कहा जाता है और जो भगवान के भक्त का हृदय है उसको भी धाम कहते हैं या फिर जहाँ इन चार चीजों का तो वर्णन होता है उसको धाम कहा जाता है भगवान का नाम भगवान के रूप भगवान के गुण भगवान की लीलाएं जिस वृंदावन धाम जा रहा हूं तो वृंदावन धाम क्यों है क्योंकि वहां ये चार चीजें सदैव विद्यमान है तो ऐसे हाँ इस मथुरा और वृंदावन आदि में देवतागन प्रकट हो जाते हैं या देवतागन जन्म ग्रहण करते हैं तो मथुरा में श के जो राजा हैं सूरसेन हाँ जो मथुरा प्रदेश है वो तो उसके राजा थे सूरसेन और उनके ही पुत्र थे जिनका नाम क्या था वसुदेव ऐसे तो वसुदेव और देवकी जो देवक है उनकी कन्या कौन है देवकी तो देवकी का रिसेंटली विवाह हो ही रहा था या हो चुका था और वो एक रथ के ऊपर बैठे हुए थे और निकल रहे थे वसुदेव के साथ देवकी और इतना बहुत श्रीमदभागवतम में बहुत विस्तृत वर्णन इस चीज का आता है कि किस प्रकार से उनका विवाह आदि हुआ जब ये विवाह हुआ तो उनका जो भाई है कंस कंस तो उनका सगा भाई नहीं था उनके कजन ब्रदर था देवकी का राजा उग्रसेन का पुत्र था उनकी पत्नी थी पदमावती पदमा हाँ। जिनका पुत्र था और वास्तव में कंस कंस उग्रसेन उग्रसेन से जन्म नहीं किया था था ये ये आसुरी भाव के अंदर क्यों आया था? क्योंकि जो की पत्नी है वो किसी नदी में कुछ जल लाने या लानिया भ्रमण करने गई तो वहां एक आसुर जिनका नाम था द्रुम उनको देखा वो उनसे काम के कारण लालय हो गया उनका संग करने के लिए और जब आसुर का जब इस पद्मा ने ने किया जिसके कारण आगे चलकर उसको किसने लिया कंस कंस आसुरी तो ऐसे कंस बड़े ही सामर्थ्य और योग्यता के साथ उत्साह के साथ उन्होंने सोचा अभी अभी मेरी बहन का शादी हुआ है और भाई का ये कर्तव्य है कि वो उसके साथ रथ हाँकते हुए जाए क्यों जाता है भाई क्योंकि जब घर की जो कन्या है वो तो दूसरे घर जाती है तो उसको बहुत अधिक विरह महसूस होता है बहुत अधिक दुख महसूस होता है तो कोई घर का एक व्यक्ति जाए तो उसको थोड़ा सा आ, आराम महसूस हो सकता है तो ऐसे एक तंस उनका था की रहा था तो उसी समय हम सब जानते हैं आकाशवाणी सुनता है साउंड वाइब्रेशन कितना पावरफुल है वो आपके लाइफ को बदल सकता है आपके चरित्र को बदल सकता है हा? आपके जीवन को ऊपर उठा सकता है या आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है साउंड वाइब्रेशन इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने कानों से क्या सुन रहे हो अभी संसार में लोग में उठे ना उठे तभी उनके हाथ में क्या होता है रिमोट मतलब ये भावना हम हर समय कंट्रोलर बनना चाहते हैं बेड में लेटा हुआ है तभी भी कंट्रोलर बनना चाहता है टॉयलेट में है तभी भी कंट्रोलर बनना चाहता है ड्राइविंग कर रहा है तभी भी कंट्रोलर मैं हो, बलवान हर समय हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं लेकिन है लेकिन भूल जाते हैं कि एक जगत में एक ही कंट्रोलर है हा? वो कौन है कृष्ण इसलिए ईश्वर शब्द का आता है कंट्रोलर परमेश्वर का अर्थ है परम नियंता परम कंट्रोलर सुप्रीम कंट्रोलर तो हम ईश्वर बनना चाहते हैं और साथ साथ हम फिर परमेश्वर बनना चाहते हैं फिर हम अपना जो तो कंट्रोल करने का दायरा है उसको बढ़ाते जाते हैं तो ऐसे साउंड है हम सुबह उठते ही सुनना शुरू करते हैं टेलीविजन रेडियो मिर्ची और क्या होता है पता नहीं बहुत सारे साउंड वाइब्रेशन अब देखो लोग कब से से सुनते सुनते आ रहे हैं? हैं, हैं, रहे हैं हैं हैं हैं बचपन हो जाते जीवन खत्म करते भी उसको जा लेकिन नहीं है कोई कोई सुख और शांति का झलक उनके चेहरे में नहीं प्रकट होती क्यों क्योंकि वो गलत साउंड वाइब्रेशन को अपने कानों में डाल रहे हैं और जो आजकल के बच्चे हैं स्कूल के मैं अभी गीता के समय लगभग ना फरीदाबाद के फिफ्टी जो प्रमिनेंट स्कूल है सब में विजिट किया था प्रिंसिपल को मिला था तो हर प्रिंसिपल मुझे यही कह रहे थे या कह रहा था कि जो सातवी छठे सातवीं क्लास से आगे जो बच्चे है वो अनकंट्रोल है हमसे अनकंट्रोल है और उनके माता पिता से भी अनकंट्रोल है क्यों क्योंकि चरित्र का विकास नहीं हो रहा है मे भौतिक ज्ञान आ रहा है कैरेक्टर खत्म हो रहा है क्यों क्योंकि उनके कानों में सही मैसेज सही साउंड वाइब्रेशन नहीं जा रहा है और इसी कारण से चरित्र की हानि हो रही है तो ऐसे हम दिन रात इस बौद्धिक साउंड वाइब्रेशन को सुनते हैं जिसके द्वारा हम खुद अनुभव करते हैं जैसे बच्चे हैं कितनी चीजें सुनते हैं मूवीज हैं और बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं वैसे ही गुण वैसी हाँ, चीजें उनके अंदर आ जाती हैं कई बार माता पिता के थे अभी तो दो दिन ठीक था अभी क्या होगा इस वाचानक इस प्रकार से आकाशवाणी सुनी आ, रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं है ना आपने जो रेडियो सुने हो आकाशवाणी इसी इस से हम बोल रहे हैं बहुत पहले हमने सुना होगा बचपन में तो वहाँ वो कहा कहते थे आकाशवाणी मुंबई आकाशवाणी डेली ऐसे बोलते थे तो आकाशवाणी वर्ड यहां से है शास्त्रों से है हाँ तो आकाशवाणी आकाश जो आ रही हैं तो इन्होंने भी आकाशवाणी सुनी कि अरे कंस, तुम हा? जिसका रथ हाथ रहे हो तो जो घोड़े हैं उनकी जो लगाम है उसको अपने हाथ में ले हो जिनके लिए हाथ रहे हो उसका आठवां जो पुत्र है तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा वो तो कितना भय आवाज अरुण आगे होगा या नहीं होगा कंफर्म नहीं था, है ना? लेकिन सुनने मात्र से और ऐसे भी नहीं कि कि किसी एक व्यक्ति से गया है कि हाँ कोई पर्सन तो आवाज को सुना उसे जितना भी आपने बहन के प्रति प्रेम एक दस मिनट पहले उमड़ रहा था वो प्रेम एग्जैक्टली अपोजिट परिवर्तित हो जाता है किस चीज में क्रोध के रूप में शिक्षण अपने तलवार निकालता है और अभी अभी जो देव की है उनका जो बेनी है बालों को पकड़ लेता है और बालों को पकड़कर गर्दन काटने के लिए तत्पर हो जाता है तो ये देख सकते हैं हम भौतिक जगत के जो संबंध है भौतिक जो संबंध है जो इस प्रकार से केवल अपने स्वार्थ पर आधारित है और किसी चीज पर नहीं इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा ये जगत के लोग बिल्कुल मैड है नमे विदु स्वार्थ गति में विष्णु इन लोगों को अपने जीवन का असली स्वार्थ क्या है उसका ज्ञान नहीं है असली स्वार्थ क्या है विष्णु है स्वार्थ अर्थ जब आप स्वार्थ जानोगे क्या है तब आप परमार्थ का पालन कर सकते हैं है परमार्थ परमार्थ कौन है कृष्ण है तो ऐसे हाँ, जब ये आ, कंस ने सुना आ, अपने मृत्यु किसको भय नहीं है मृत्यु से बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते है ना क्या क्या नहीं करते ये सारा आ, जो कृष्ण लीला का स्टार्टिंग यही है मृत्यु से बचना चाह रहे थे हाँ लेकिन बच पाए कंस आपके समय में नहीं तो वास्तव में मूर्खता है और फिर हाँ जो कंस हैं वो उनको मारना चाहते हैं लेकिन वसुदेव जो पति है उसका एक ड्यूटी है कर्तव्य है हाँ पति का कर्तव्य क्या है उसके प्रति जो भी आश्रित हैं पत्नी है बच्चे हैं या फिर और भी कोई है उनकी रक्षा करना एक पति का प्रथम धर्म है ये उसका कर्तव्य है किसी भी प्रकार से उसको प्रयास करना चाहिए कि इनकी, इनकी जो मुझसे मुझ मेरे प्रति आश्रित है जिन्होंने मेरा शेल्टर लिया है उनको मैं मृत्यु से कैसे बचाऊं ये उसका ड्यूटी है प्राइम ड्यूटी है और इसलिए शास्त्र कहते हैं माता पिता न साक्षात् जननी न साक्षात् कि वो पिता नहीं है वो माता नहीं है वो गुरु नहीं है जो अपने पर जो आश्रित लोग हैं, उनको जन्म मृत्यु से बचा नहीं सकते उनको अधिकार नहीं है मां बनने का पिता बनने का गुरु बनने का हा, टीचर हा, बनने का अधिकार नहीं है उनके पास तो इसलिए उनको बचाने का अर्थ है खुद हमें योग्य होना होगा क्वालिफाइड होना होगा तो ऐसे वसुदेव के अंदर वो गुण थे योग्यता थे वसुदेव ने तुरंत उनको आ, बोलना शुरू किया वसुदेव ने कहा कि कंस तुम जो इतना चिंता कर रहे हो मृत्यु से बचने का प्रयास कर रहे हो लेकिन ये मृत्यु कब जन्म लेती है माँ के गर्भ से एक चीज जन्म नहीं लेती जन्म जन्म नहीं लेता बल्कि माँ के गर्भ से दोनों चीजें जन्म लेती हैं एक जन्म भी जन्म लेता है और दूसरा मृत्यु भी जन्म लेता है दोनों चीजें हाँ क्योंकि ये भौतिक जगत में जो भी प्रोडक्ट आता है कंपनी से बाहर उसके ऊपर हाँ एक्सपायरी डेट लगाई जाती है, है ना एक्सपायर होने वाले हैं हा हम सब पर डाली गई है लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रही है आ? लेकिन अनुभव तो होता है फियर दूसरा क्या है जब हमारा शरीर हमें कष्ट देता है जॉइंट्स दर्द होने होने लगते लगते हैं, हैं, कान के के पास बाल क्या सफेद होने लगते हैं, है? हैं। दांत चबा नहीं सकते, डाइजेशन पावर खत्म होती जा रही है पीठ बैठने साथ नहीं देती हाँ लंबे समय तक कार्य नहीं क्रियाशील नहीं रह सकते ये सब एक्सपायरी डेट के कुछ महीने बच गए हैं हाँ तो प्रोडक्ट बाहर आता है उसमें दोनों डेट होती है जन्म का डेट ऑफ बर्थ और मृत्यु की डेट हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो छपी होती है जैसे आप पहले मोबाइल को रिचार्ज कर देना स्क्रैच कार्ड है ना स्क्रैच करना पड़ेगा हाँ तो स्क्रैच आप करोगे कैसे शवनम के द्वारा शास्त्रों के द्वारा हाँ तब पता चलेगा कि मृत्यु कब आने वाला है पदाम पदाम भी क्या है एक्सपायर एक्सपायर एक्सपायर होने वाला हो किसी भी आ, वैसे ही कहते हैं वो एक हो गया है नहीं? उसकी एक्सपायरी डेट निश्चित है आ, तो इसी प्रकार से वसुदेव कंस को बताने लगे अरे तुम एक मृत्यु से प्रेरित हो रहे हो बल्कि ये जो मृत्यु है इसने तो कब से जन्म ले रखा है और वास्तव में ये जो मृत्यु हमारे साथ एक तो छाया, आपके साथ ही होती है की। उसी प्रकार से ये मृत्यु है एक अंश ये मृत्यु उसी प्रकार से हमारे साथ है कोई व्यक्ति पच्चीस साल का हुआ है वास्तव में वो पच्चीस साल क्या हो गया है मर गया है इस प्रकार से बहुत वंडरफुल जो रीजन है जो वसुदेव है वो उनको बता जा रहे थे कंस को बता रहे बता रहे थे उन्होंने कहा कि हम हर पल मर रहे हैं और हर प्रकार से हम मृत्यु से मृत्यु का सामना कर रहे हैं हमारे पूरे जीवन में हर वास्तव में ये जो शरीर है हाँ ये पंच महाभूतों से बना हुआ है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आदि से और फाइनली इसका ये क्या होने वाला है विनाशशील है कोई फाइनली मिट्टी में मिलने वाला है कोई लोग इसको जमीन में रख डाल देते हैं या कोई लोग जलाते हैं या जो पालसी आदि होते हैं वो फेंक देते हैं बॉडी को फिर वो वहाँ गीध है कुत्ते हैं श्रद्धाल आदि हैं वो खाते हैं और उनके स्टूल से वो फिर से मल में परिवर्तित हो जाता या मिट्टी में परिवर्तित होता है तो फाइनली ये शरीर बिनाशील है, तो है? जस्ट परिवर्तन है जिस प्रकार से हम चलते समय एक कदम आगे उठाते कि नहीं तो वैसे जब हमारा हाँ बॉडी निश्चित है हाँ जब हम मरते हैं तो अगला शरीर हमारे लिए प्राप्त होना है। इस प्रकार से इस मृत्यु आदि की चर्चा कंस के साथ वो करने लगते हैं बहुत विस्तार रूप से और कंस उसको सुनते जा रहा है कंस ने कहा तो ने कहा कि हे कंस तुम्हें इतना द्वेष करना अच्छा नहीं है जो व्यक्ति द्वेषी होता है दूसरों से जलता है ईर्ष्या करता है वो एक क्षण के लिए भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता जो व्यक्ति ईर्षालु है द्वेशी है उसको साप साप से उसकी तुलना की गई है करो, काटते रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का यही स्वभाव द्वेषी व्यक्ति का यही स्वभाव कुछ हो ना हो हम क्या करेंगे तंग करना शुरू करेंगे तो ऐसे उन्होंने कहा कि जो ईर्ष्यालु या द्वेशी व्यक्ति है वो इस जगत में भी सुखी नहीं रहता और परलोक में भी वो सुख का अनुभव नहीं करेगा इसलिए तुम तो उच्च पुल में जन्म लिए हो तुम ही क्या करना चाहिए इस चीज से मुक्त हो जाना चाहिए तो आरोपेव ने कहा कि देखो इसको बच्चे होंगे या नहीं होंगे किसको पता है लेकिन तुम्हें अभी अभी क्यों इतना डर है कि इसको मारने के लिए तत्पर हो रहे हो तब तो हाँ वसुदेव ने कहाको वचन दिया कि तुम यदि चाहते हो आ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी संतान देवकी के गर्भ से जन्म लेगी हर संतान को मैं तुम्हारे पास ले तुम्हें देवकी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें प्रॉब्लम किससे है उसके संतान से है तुम्हें जब संतान जन्म लेगी तुम्हें वो आपको लाके दे दूंगा तुम उसे मार डालो या जो मर्जी करो उसके साथ तो जस्ट उस समय उसको बचाने के लिए वसुदेव ये सारी मुक्ति बोल रहे थे और कंस को फेक हो गया क्योंकि वसुदेव बहुत सतपुरुष थे वो अपने वचन को बिल्कुल गंभीरता से अपने वचन का पालन करते थे तो आसुरी व्यक्ति भी कंस जैसा आसुर में उनके वचनों में विश्वास करता है और वसुदेव और देवकी को छोड़ता है तो वसुदेव देव की जब चाहते हैं तो लगभग एक साल के बाद हाँ एक पुत्र जन्म लेता है और पुत्र जब जन्म लेता है वसुदेव उस बालक को लाकर उनके हाथ में देता है और कंस देखता है कि अरे कितना कटिबद्ध है कितना वचनबद्ध है है सत्यवादी है तो उस बच्चे को वापस करता है वापस जाने के बाद वसुदेव वापस जाते हैं और ये जो कंस है अभी तो थोड़ा सा स्थिर हो गया था लेकिन तुरंत जो उसके संगी है उसके मित्रगण है उनके साथ मिलता है जो भक्त नहीं थे अभक्त थे ऐसे संगों को करने के कारण वो अपना डिसीजन चेंज करता है शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता जो व्यक्ति मन और इंद्रिया बहुत अधिक चंचल है वो कभी भी किसी चीज में स्थिर नहीं रह सकता अपने डिसीजन में न अपने किसी भी कार्य आदि में दृढ़ द्रड़, दृढ़ता का भावना उसके अंदर कभी भी आ नहीं सकता बजते माम जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहा है अपने चंचल मन को पागल घोड़ों के फ्री छोड़ रहा है वो व्यक्ति भक्ति में भी स्थिर नहीं हो सकता हमेशा चंचल बना रहेगा और शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति के वचनों में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए हम हाँ बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के वचनों में विश्वास नहीं करना चाहिए तो फिर उस समय है वो प्रभावित हो जाता है वो सोचता है नहीं नहीं हाँ कोई भी है विष्णु कुछ भी कर सकता है आ? तो उसी समय नारद भी आते हैं नारद उनको मिलने के लिए आते हैं और नारद कहते हैं नारद उनको कहते हैं कि अरे कंस तुम क्या कर रहे हो हम बल्कि नारद को जल्दी लगी थी क्या अरे आठवें पुत्र के रूप में आने वाले थोड़ा जल्दी हो जाए हाँ भगवान क्या है जल्दी अवत्य हो जाए हमें उनके लीलाओं को देखने का सुनने का मौका मिलेगा तो नारद तो सब कुछ जल्दी चाह रहे थे फास्ट तो उन्होंने कहा एक एक एक फूल लेके आए जिसमें थी सात आठ उन्होंने कहा देखो ये जो विष्णु है ना ये जो कृष्ण है ना उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता वो कभी भी कुछ कर सकते हैं वो आठवें है तो पहले भी बन सकते हैं दूसरे तीसरे चौथे पांचवे कुछ भी बन सकते हैं उन्होंने एक फूल लिया कहा देखो गिनो यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक फिर यहाँ से गिनो आठ पे को फिर से वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है हाँ तो फिर कंस को फिर से बहुत गुस्सा में उन्होंने कहा बुला उसको कंस ने बुलाया वसुदेव हम पुत्र के साथ आया और उस पुत्र को क्या करता है मार डालता है और फिर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद किया जाता है और फिर हम जानते हैं कि हर साल एक संतान उत्पन्न होती थी और वो कंस को अर्पित किए जाते थे और कंस उनको मारता था ऐसे कितने बच्चों को मारा छे छे ना कंफर्म कि नहीं मुझे आप भ्रमित कर रहे हैं छे को उन्होंने मारा तो ये छे वास्तव में कंस के पुत्र थे पुराने में वर्णन आता है इन छह को कहा जाता है क्षण तो ये जो छह बच्चे थे कंस अपने पूर्व जीवन में हिरण्यकश्यप के पुत्र थे काल तो ये काल नेमी के छह बेटे थे और इन छह बेटों ने तपस्या की और ये वर मांगने के लिए है कि हमें मृत्यु नहीं चाहिए हम इसके द्वारा नहीं मरने चाहिए उसके द्वारा नहीं मरने चाहिए इस विधि से नहीं मरने चाहिए हाँ। तो काला ने सोचा मेरा जो पिता वो इतना बड़ा भगवान है उसकी उसका ग्रहण नहीं नहीं किया उनसे मांगा उनकी पूजा नहीं ये तो मेरे छह बेटों ने किसकी पूजा करना शुरू कर दी है ब्रह्मा की तो काला ने कहा कि तुम्हारा वन तुम्हारे हाँ, कौन करेंगे पिता ही करेंगे तो इसलिए आगे चलकर हाँ वही काला ने टंस बनते हैं और उनको मारते हैं हाँ तो इस प्रकार से हाँ ये जो कृष्ण चरित्र हैं कृष्ण का जो प्राकट्य है हम वो आगे बढ़ता हैं। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से फिर हाँ सातवें रूप में जो बलराम है हाँ वो देवकी के गर्भ में निवास करते हैं भगवान के प्रथम विस्तार तो ये जो कृष्ण कथा है इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले संडे कृष्ण के देव्या जो जन्म लीला है इसको और थोड़ा सा विस्तार से सुनेंगे और और भी कोई आश्र की हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे अगले आने वाले संडे में हरे कृष्णा दोनों हाथों बोलिए और बोले लाउडली हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम राम राम हरे हरे जन्माष्टमी महामहोत्सव के वृंदावन दान के प्रभुपाद के बिताए गेमानंद